श्लोका श्लोक आ रहे हैं जो ये से मंत्र है, चार मंत्र में जो वर्ण की गई बातें हैं समझाते हुए व्याख्या जैसा है पाद और मात्राओं के एकत्व जो सनिमित्त है श्रुति के रूप न्यस्त उसी श्रुत्यर्थ विवरण रूपा पहले जैसी ये समझो आदि सामान्य मात्रा आप्ति विश्वत्वक्षायादिमुत्कटम सैद्सा विश्व विश्वात्मा वृष्टि में वैश्वास वृष्टि में किस आकार रूपी मात्रात्की अपेक्षा हो इष्टो उस समय यह समझना चाहिए कि उन दोनों के बीच में आदि सामान्यम उत्कटमें स्पष्ट प्राथमिकत्व की सामान्यता स्पष्ट समझो प्राथमिकत्व का मतलब क्या आदिमत्व जो पहले कहा ना आदिमत्वाद आदि सामान्यम कर दिया मैंने आदित्य मैंने प्राथमिकत्व की समानता स्पष्ट ही है और त्विका पद की व्याख्या संप्रतिपत्ति समझा मात्रा संप्रति पत्तौत्राप्रतिपत्त तो। मात्रा क्या है अकार मात्रा अकार मात्रा तत्व की विवक्षा पद की व्याख्या मात्र संप्रतिपत्ति विश्व और वैश्वान रूपेण जो आपने पद की व्याख्या की है तो पादों की व्याख्या आकार की व्याख्या है मैंने आकार का ज्ञान कैसे होगा मैंने विश्व और वैश्वाण का ज्ञान से आपको आकार, आकार का ज्ञान हो जाएगा मैंने आकार का ज्ञान किन कुछ और व्याख्या करने की हमें जरूरत नहीं है और वर्ण का अर्थ क्या है कोई पूछेगा विश्व और वैश्वाणी विश्व और वैश्वा क्या है ना सप्तांग एक मुख स्थूल भुक ये सब जो वर्णन किया वो बता दे। ये आकार की व्याख्या है सामान्य विश्व ना समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और विश्वात्मा आपका यह स्थल शरीर में व्याप्त है व्याप्त तो यह दूसरी साधुता कोई नई बात नहीं कह रहे यहां जो मंत्र में कही गई उसी को पहले स्पष्ट कर दे रहे विश्व मैंने अकार मातृत्व तो यदा विवक्षते मतलब अकार, मतल। अकार मातृत्व तो जब आप विवक्षा करते हैं बताना चाहते हैं तदा आदित्य सामान्य उत्तन उत्कटम उद्भुत दृश्यते इत्यर्थ। तब आदित्य रूपी सामान्य सामान्यता उक्त न्याय मंत्र में आठवें मंत्र में जो बताया गया उसके अनुसार समझो उत्कटम रूपेण दिखाई दे रहा है या यह इसम सर्वानुगण सिद्ध है आदमी यही यद्यपि कारण दृष्टि विचार करते हैं तो उत्पत्ति दृष्टि विचार करते तो प्रथम कौन है सुशक्ति कारण तो पहले होता है ना कार्य बाद में होता है उल्टा तो नहीं हो सकता पहला जैसे पहला बाद में तय जैसे बाद में विश्व होता है लेकिन सर्वानुभव दृष्टि का कोई को जानता नहीं बल्कि को मानने कोई तैयार नहीं मतलब स्वप्न का भी कारण कौन मा, क्या मानते हैं जागृत तो मानते सभी। लोक व्यवहार दृष्टि सामान्य रूप में न अनुभव व्यक्ति जो कर रहा है वो जागरूक अनुभव करता है हम अज्ञानी अविवेकी की बात नहीं अविवेकी शास्त्र सब को ले सकते अवेदांति जो शास्त्र है वो को इसी कोटि के लोग हैं वो लोग जागृत को ही प्रथम मानते हैं इसलिए सर्वानुसि प्राथमिक तत्व विश्व में और ही सादृशता है ओम का प्रथम अवय आकार के लिए भी प्राथमिक तत्व अत्या से व्याख्यान मात्रा संविधि और ये जो पूर्वार्ध में कहा गया था अतक्षायाम इत व्याख्यानम उसी की व्याख्या है जो आगे लिखा मात्रास इति ये जो उत्तरार्ध में कारिका के उत्तरार्ध में अर्थात जो कारिका की तीसरी पद में जो कही गई है वो प्रथम पाद में आया वो अत्वक्षायाम का व्याख्या है तो फिर तो पुनरुत्ति हो जाएगी दो वर्कन क्या दुरुक्ति तो अत्व विवक्षां की व्याख्या कर रहे हैं आप मात्र संप्रति बत्त बोलने की जरूरत क्या कोई विशेष प्रकट करना चाहते हैं तभी तो उसी को दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं आप तो क्या विशेष बताना चाहते हैं मात्रा संप्रति शब्द से तभी विश्वस्य विश्व से अकार मात्र यदा संप्रति बदते वहां तात्पर्य समझना कि जब विश्व की अकार मात्र स्वरूपता का बोध हो जाता है केवल विवक्षा नहीं मतलाना इसकी इतनी बात नहीं किंतु वास्तव में आप जो है अपने आप का विश्व का आकार के साथ कर ले। तब आकार मात्रता मात्र स्वरूपता के साथ में आप तादात्म होकर जब बोध कर ले पहले तो करना क्या पड़ेगा इसलिए तो जो में है वही मैं विश्व हूं और यह जो मैं विश्व हूं यही मैं जो ध्यान करना ओम के आकार रूप ऐसे बोधन वो होना चाहिए दैव और तीनों का इसके लिए शब्द प्रयोग किया मात्रा समृद्धि यह रहस्य कार्य का है। और साधी क्या है आपके सामान्य में व उत्कटमित तीन वर्त शब्दार्थ शब्द के आधार पर आप सामान्य के साथ में उत्कटम वह जो शब्द पूर्वार्धिक के अंत में है उसको उत्तरार्थ में भी जोड़ लेना तो वैश्वाल में क्या है व्यापित वह भी स्पष्ट है क्योंकि आप जब इस जागृत में रहते हो आप कहा रहते हैं जब जागृत में आप है अब आप कहावल आंख में है नाख में है लेकिन सर के ऊपर वाला बाल से लेकर उसी व्याप्ति को लेकर जैसे आप अपने स्थूल शरीर में व्याप्त होकर अनुभव कर रहे हो इसका अभिमानी होकर के उसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड जितने व्यस्तिया है स्थावर और जंगम सभी का विमान करने वाल पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो को बैठा है। नहीं, थोड़ी बाल में बैठे हुए में हैं पूरे चरण में व्याप्त है आप तो वही को कैसे कल्पना करेंगे कि वो कहीं बैठा होगा सत्य लोक में वो भी उसका अपना जो स्तूचर है व्याप्त जरूर है जैसे हम इस तूषण व्याप्त है इसे ये भी स्पष्ट है भले को दिखाई कोई दे रहा कोई दिखाई नहीं दे रहा है परमाणु व्या दिख रहा है लेकिन यह अपने अंदर घटा करके अपने साथ आभेद होने के नाते उसमें भी स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से तेजस और प्राज्ञी में भी समझना है तेजस्योत्तर विज्ञान उत्कर्ष दृश्यते स्फुटम स द्वितीय द्वितीय मात्र के साथ एकत्व तो का आरोप का प्रयोजक द्वय युक्तिवय निमित्त द्वय को द्वयुति में कही गई है उसे तेजस्य उत्तान है जब तेजस को उप्र रूप रूप जानने चाहते है जाननाष्ट हो जाता है तब उन दोनों का बीच में स्पष्ट रूप दिखाई देने वाले सादृश क्या है उत्कर्ष उत्कर्ष का क्या बताएगा पहले उत्तरत्तम आकार के उत्तरभावी भावी के बाद में उत्तरभावी क्या चीज है उ। विश्व के उत्तरभावी भावी तेजस और वैश्वान के उत्तर भावीगर इसलिए उ। इरेंडगर। इरेंडगर उसका अभेद करना है अपना तेजस सुख शरीर अभिमानी जो तेजस नाम का अध्यात्म में इसे आभेद कर दिया और उसको अवेद करना है जो आप उच्चारण कर रहे हैं के साथ। है क्योंकि आप स्वप्न में क्या देखते हैं सगल पदार्थ आप ही है आपसे अलग कोई पदार्थ है वहां आप ही अपने कल्पना कर बैठे इसलिए वहां प्रश्न तो सब कुछ हो गया सब स्वयं और सबको देख फिर और कैसे देख रहा है जैसे जागृत को देख रहा तो वैसे अलग अलग सारी चीजों को देख रहा है आप तो आपका खुद का अनुभव स्पष्ट है कि तेजस आप है और आप इस जागृति के बाद वहां गए हुए हैं उत्तरकालीन है वो अतएव विश्व से उत्कर्षता उत्तर भावित्वी उत्कर्षता किसी प्रकार से वो में भी है उत्तर भाग उत्कर्ष था और उत्कर्ष शब्द उकार आदि है है कि नहीं यह अत्यंत शब्दी के नाते ज्ञान पूर्वक बोध हो जाना अभेदान हो जाना उकार मात्र स्वरूपता का बोध हो जाने का नाम ही मात्र है और एक दूसरी साधी क्या है उभय तथा विधम उभा उसी प्रकार एक और स्फुटम दृश्य एक और सा दृश्यता स्पष्ट अनुभव होता है वो क्या है उभय दामी है उभय भात्व है उभय संबंधित है इसी प्रकार है बीच में होने से वो जागृत का भी संबंधी है और सुस्त का संबंधी है इसी प्रकार से तेजस भी इधर विश्व संबंधी है उधर प्राग्ञ संबंधी है हिरण्य भी वैश्वान संबंधी है उधर ईश्वर संबंधी है से बीच में रहने वाले का के नहीं नहीं। तो दोनों तरफ से संबंध बनी रहेगी नहीं मध्यस्थ उसको मानते ना शास्त्र क्या मानते दोनों तरफ संबंध है लेकिन दोनों का में से किसी की भी पक्षा नहीं है वही मध्यस्थ तो होता वास्तव में स्वप्र भी यही हाल है देखो ना स्वप्र जाकर कोई पदार्थ को लेकर व्यवहार कर रहा है कोई लेन देव पदार्थों से न तो सुध कोई पदार्थ उसको लेन देने अपने ही पदार्थों को लेकर टा हुआ है अपने जगह पर ये मध्यस्थता से कोई लेन देन न उधर से कोई लेन देन अपने आप पर उसका होना जरूरी है दोनों से समझ नहीं है तो मध्यस्थ किस बात तो हम आपको मानते हैं आप जानते हैं आप कौने हम आपका नहीं मानते मध्यस्थ क्या कर लेगा किस बात की मध्यस्था रहेगी उसकी दोनों माननी चाहिए उस व्यक्ति को ना दोनों को ना, मैं भी आपको जानता हूँ आप जैसा फैसला करें जैसा समझाएं समान हम सोच विचार कर निर्णय को स्वीकार करवाएंगे बाध्य रहेंगे वो भी कहेगा दोनों कहेंगे तो दोनों का संबंध हो दोनों का उस पर विश्वास हो दोनों के साथ उसके किसी प्रकार के लेन देन भी ना हो तब क्या करके वो हो मध्यस्था होगी ठीक उसी प्रकार से उभयत्व ये तय है इससे ना उससे लेन इसके संस्कार की सहायता है जरूर और आगे जाने के लिए अविद्या रूपी कार्म को आधार बना रखा नहीं तो कहा कैसे जाएगा उधर और वैसे पहले बोल चुके हैं तीनों अवस्थाओं में आधार कौन है एक अविद्या व्यवहार में भी तीनों के बीच में बंधुता कौन है एक विश्वास तभी मध्यस्थ काम कर सकता वो भी इस पर विश्वास कर रहा है यह भी विश्वास कर रहा है इनको भी उन पर है उनको भी उन पर है आपस में होता तभी तो काम होती इस है इस यहाँ नाम की चीज है जो तीनों अवस्थाओं को बांध रहा है उस आधार पर क्या करता है तेजस उससे भी समझ रखता है फिर भी उन दोनों के पदार्थ से कोई लेन देन भी नहीं रहता नाम पहले कहा था भाषण तेजस्य पुत विज्ञान उम तेजस का उत्तान उकारत्व रूपी कथन करने के लिए या बतलाने के लिए इष्ट होगा तो तो वहां क्या सादृश्य मानी जाएगी उत्कर्षम उत्कर्षता रूपी गुण है जो इन दोनों के बीच में का स्पष्ट कारण। तो साई थी पूर्व सर्व उभवी तो स्पष्ट है यह भी मंत्र में जैसे समझाया गया था वैसे ही ग्रहण करना इसे भाषा दोबारा से व्या नहीं करना चाहते उत्विज्ञानी इसी जी व्याख्या यहां पर भी समझो के के में क्या विशेषता? लिए करने होती है वह अभेद उसके साथ तादात्म करके अभेद अभेदूर्वक बोध अनुभव करने का नाम ही प्राजाम पत्तौ तो लय सामा चात्रपत्तौ तो लय सामान मकार भावे प्राज प्राज से मकार मात्रुप जानने में प्राज मकार मात्रा मात्रूप जानने में क्या दृष्टा है मान सामान्य माने मे क्या बताया था नापना हाँ नापना जो जैसे शेर किलो वगैरह नापने का साधन जीठ वगैरह वैसे ये भी नापने का साधन है कैसे नापने का साधन है प्रवेश और निगम होना चाहिए ना? नापने के लिए आप भरते हैं धाल वगैरह को फिर उसको निकालते हैं तो प्रवेश निगमन किसकी हो रही है आप कदे विश्व और तेजस के से प्रवेश होता है और इसे निर्गमन होता है इसे नापना रूपी साधसता से इसका मानुत्र गुण को लेकर के मकार का प्रागि के साथ, साथ स्था <स्थाँगा> भावे की व्याख्या है मात्र संप्रति बदत और एक किंतु एक और विषण साधन क्या है ये लय सामान्य मेव चय से उत्कटम कर लेंगे लय की साधसता भी इसमें स्पष्ट दिखाई देता है मकारत्व प्राज्ञ से मितिल उत्कृष्ट सामान्य इत मे का बोध करना अर्थात प्राग्ञ का मा मात्र के साथ करके अनुभव करने में जो सादृश्यता आपके पास है तो दो सादृश्यता है एक तो मिति दूसरा लय मितयउ उत्कृष्टे में न स्पष्टे सामान्ये स्पष्ट सामान्य दो सामान्य अत्यंत स्पष्ट समझे इस प्रकार तीनों मात्राएं तीनों अवस्थाएं और अवस्थाओं का अध्यात्म इनका अभेद मात्रा का अनुभव करना का तरीका यहाँ एक तरह से बता दे चिंतन कैसे की जाती है जब आकार उच्चारण हो रहा है यही समझना यह जो आकार है जो मेरे द्वारा उच्चारण किया जा रहा है अपने आप में श्रवण होकर अनुभव किया जा रहा है वह यह जो आकार वह अध्यात्मुत विश्व जो स्थूल शरीराभिमानी मेरे से अभिन्न ही है और स्थूल शरीराभिमानी जो मैं विश्व नाम से श्रुति श्रुतियों में सुप्रसिद्ध मैं तो समि काभिमानी वैश्वान से अत्यंत अभिन्न ही हूं अतः वह यह जो आदि देवी को वैश्वान वही यह मैं स्थूलाभिमान विश्व वही यह मैं जो अकार उच्चारण कर रहा हूं हम अभिन्न एक ही है अत मैं उस ओम का एक अंग हूं अवय हूं अपना के से। इसी प्रकार से आगे को लेकर के। अत क्या हो जाएंगे हम ओम की तीन मात्रा हो जाएंगे हम क्या हैं? हम ओम की तीन मात्राए तीन अंग हो गए अतवा ए तीनों अंगोंगी रूपा मही हो जो अमात्रा। शुद्ध ब्रह्म जिनमें तीनों अवस्थाएं परिकल्पित कार्य का संग्रह करके बोल रहे थे विश्वाजी नकार ना तुल्य सामान्य उत्तम तद विज्ञान स्तौती उसी विज्ञान की स्तुति के लिए कहा जा रहा अगली कार्य काम सामान्य निश्चित पूज्य सरभूता नाम वह पूज्य महा है महामुनिंग के द्वारा मुनि है महामुनि जो पुरुष जागरदाय तीनों स्थानों में बदलाई गई तुल्यता और समानता को निश्चित रूप से जानता है निश्चित व्यक्ति पूजा वह मामुनी है तथा समस्त प्राणियों के तरह वंदनीय व पूजनीय हो जाता है ऐसा तीन मात्राओं के ज्ञान की स्थिति करो अब सूर्य मात्रा को जानने वाले तो कहने क्या ब्रह्म हो गया ये तो भी अभी में ही है ना कार्यक्रण भाव में ही है तीन मात्रा अभी अमात्र में पहुंचेंगे ना यथोक तो स्थान त्रय स्थान त्रय कौन है जागरूक तुल्य मुक्तम वहां जो तुल्यता कही गई <coughs> क्या तुल्यता <था? coughs> कही गई थी पादा मात्रा मात्रा से पादा ये तुल्यता कही गई और सामान्यता क्या कही गई थी और आदित्व उत्कर्ष उभयत्व मितित्व और लयत्व ये सामान्यता व्यक्ति एवेवी तो निश्चित ऐसा ही यह है किस प्रकार से निश्चय कर लेने वाला वाले यहां वंद्योकूज्य वा है वंद्य है निश्चित रूपेण इस लोक में ऐसे महापुरुष को ही ब्रह्मविद यथोक्त सामने आत्म पादान मात्रा भी स एक यथोक्कार प्रतिप्य यो ध्याद एतोक्त सामान्यताओं को लेकर आत्मा के पादों का मात्राओं के साथ तुल्यता एकत्व को एतोक्तम एक एतोक्त करंकार की जो उपासना करता है यो ध्या उसे उसको आलम्बन करके जो ध्यान करता है उस व्यक्ति को कौन मात्रा क्या करेगा वो पता अकारो नयते विश उकारश्च्चात मकारश्च पुनः प्राज्ये विद्य गति ना? अकारो नयते अकार अकारमें अकार प्रधानमंकार ध्यान ओंकारयनमकार विश्व प्राप्ति ओंकार को ध्यान करने वाला व्यक्ति को यह आकार विश्वभाव को प्राप्त करा देगा ऐसा जो अब कर बिल्कुल गलत है विश्व ध्यान कि विश्व की प्राप्ति बिना ध्यान का तो हमें सबको प्राप्त है सूर्य को भी एक विश्व प्राप्त है इस विश्व है ना जिसका अभिमान कर रहा वो सबको प्राप्त है सावर जीवन सबको बिना ध्यान के प्राप्त हो गया है पूर्व कर सबका अध्येय से और आकार का को कोई ही मानता ही नहीं सब लोग को ही, ही नहीं है अकार से अकार से चेय से अधीभूत आकार भी कोई फल देगा आप जो कह रहे हो यह तो असंभव है उक्त फल का प्राप्त तत्व इत्या संख्या प्रधानं आकार कार आलम्बनम तत्प्रधानमत अकार प्रधानम तो करता है इन कैसे ओम का ध्यान कर रहे हो आकार प्रधान ओम का ध्यान कर रहा है आकार को प्रधान बना करके ओम रूपी आलम्बन का ध्यान एक एक प्रधान होकर आप ध्यान कर लेते हैं तो होता है लोक व्यवहार में ऐसा ही है आ देखिए किसको कहें आप मैंने आपकी पूजा करी क्या पूजा किया माते में तिलक लगा दिया हो गया पूजा पूरे शरीर में कोई चंदन लेप किया कोई पूजा पाठ ऐसे हुआ ना लाया ना कुछ किया जैसे भगवान का पूजा क्या होता है पूरा शरीर को अभिषेक करते हैं पूरे शरीर में चंदन लेपते हैं पूरे शरीर का वस्त्र उतार के दया वस्त्र डाल देते सब कुछ करते कि नहीं करते छोड़ शोचार पूजन यहाँ क्या किया कुछ भी नहीं तिलक लगा पूजा हो कहेंगे सर्वेश्वर पूरा सिर को भी कुछ नहीं किया सिर में भी एक अंग लग मान लिया ये शरीर में इनका जो भ्रूमध्य है तीसरा ने प्रधान है उसको प्रदान की पूजा करके अपने माँ उस प्रधानता को अलग आधार बना करके अब पूरा शरीर का हमने आकार को प्रदान करके आप क्या मान रहे हैं हम पूरे ओम का ही ध्यान कर आपने आकार प्रदान और सोच रहे हैं कि आकार प्रदान करता हुआ मैं पूरे ओम का ही ध्यान कर दिया जैसे भ्रूमध्य तिलक लगाते हुए आप ये सोचते हैं कि हम गुरु जी की पूरी हमने पूजा कर दी ठीक उसी प्रकार इसीलिए कहते हैं ऐसा करने पर ही आप उसी तरह सबन आगे में भी उकार प्रदान मकार प्रदान करके करते हैं लोग जाप करने वाले हमको देखा है और पूरा ना ज्यादा था वो तो गायब हो गया झट से और अधिकतर वो मात्रा ज्यादा करते हैं लोग सबको स्वर्ग चाहिए ना ये लोग तो मिल ही रहा है फ्री पंडित में कर्म की वजह से ही तो कर्म सुगर्म जो भी कर रहे हैं उसके आदर से संसार तो मिल ही रहा है ना इसके लिए क्या करना है इसे अमात्रा कोई ज्यादा नहीं जपना चाहता कम लोग अच्छा शरीर मिले श्रेष्ठ शरीर मिले ब्राह्मण कुल में मिले ज्ञानी घर में मिल जाए ऐसे भावना से आकार को ही प्रदान करके जाप ध्यान करने वाले बहुत कम हैं को ज़्यादा करते छुट्टी आ... मार थोड़े से ज्यादातर आपको यही मिलेगा सुनेंगे आप यही सुने इन आव को गौंड करके म प्रदान करने वाले कम होते हैं और इन तीनों को समान रखते हुए अमात्र पर ध्यान देने वाले नाद पर ध्यान देने वाले कोई कोई ही होते है ना मो मात्र प्रदान होंगे अव शॉर्टकट बना बराबर देखो अंदर जो नाद गूंज रहा है उसका रिएक्शन जो चल रहा है हमें मात्रा से कोई लेते नहीं और मात्रा केवल इसलिए की गई है कि उसके वो तो नाद में पहुंच जाए उसका मूल स्वरूप नाग में पहुंच जाए और नाद ही वस्तु मेरा स्वरूप नाद बिंदु प्रश्न होता है नादम ब्रह्म कि वो जानिए ब्रह्म है अब मे को बराबर रखे ना हमें इसका फल चाहिए ना, ना, ना, ना। तो पुनरावर्नो अर्जुन क्या जरूरत है ब्रह्मलोक की ध्यान करना वो भी हमें फलतू है इसलिए नहीं करना वह प्रधान हमें नहीं करना मधान भी हमें नहीं करना तीनों समान रख करके अंत में नाद प्रकट हुआ है वही तो तो उसके और ले यदि आकार प्रदान करोगे तो वो हिरण्य स्वर्गा तो की प्राप्ति जो लोग दिलाए दिला देगा निर्भर होती है आपने उदान कितनी उपासना की है उपासना कितनी होती उसके उसका पुण्य इतना हुआ पुण्य के हिसाब से तो लोक भी मिलेगा और उस लोक में कितना वर्ष रहोगे सब कुछ निर्णय होगा मकार और मकार आपको क्या करेगा प्राग्ञ को प्राप्त करा जाता कर? मतलब है फल को प्राप्त करेगा कारण भाव की अविद्या है ना माया माया अर्फल मिलकर प्रकृति लेल्ट फल ही लास्ट होता है अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाना वो तो बिल्कुल बेकार कागज माया बन के बड़े रहोगे विद्या डूबे रहोगे अरबों और अरबो वर्षो तो ना एक मनवंतर दस मन सौ मन हजार दस हजार मनवंतर और प्रकृति तो, नहीं नहीं। तो ये खराब है इन जान के नहीं करे ऐसे नहीं लोगों का आदत ऐसा हो चुका है नात्र ना और अमात्र के चिंतन करोगे अमात्र प्रधान ध्यान हो जाएगा उनका तो गतिर विद्य थे गतिर नती नहीं उसकी तो मोक्ष चीता सभ्य है आकार से विश्व के प्राप्ति से तेजस की प्राप्ति मकार से प्रागी की प्राप्ति मन तत्व देवताओं को प्राप्त होगा इत्या फल इत्याल समझना चाहिए हर लेकिन अमात्र चिंतन में गति ही न पूर्वोक्त सामान्य ज्ञान बता ध्यान निष्ठ से फल विभाग पूर्वक सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति जो ध्याननिष्ठ है उसका फल विभाग बता रहे हैं माने विश्व विश्व को प्राप्त कराता है विश्व को प्राप्त कराने का मतलब अकार आलंबन ओंकार विद्वान वैश्वान भवदी त्यर्थ हाँ। अकार को प्रधान रूपेण आलम्बन करके ओंकार का ध्यान करने वाला जो विद्वान है वह विद्वान वैश्वान भाव को प्राप्त भाव को प्राप्त तो कर सकता करेगा मकारस्पुन प्राध्यम और मकार का आलम्बन कर प्रधान भाव से ओम का ध्यान करने वाला जो पुरुष होता है अवश्य रूपे च शब्द के अंदर जोड़ लेना तो अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर भाव को प्राप्त कर जाएगा भाव क्या है ईश्वर प्राप्त करेगा नैतिक अनुवर्त ऐसे नैतिक शब्द का प्रत्येक बाद में अनुवर्तन कर लेना चाहिए और क्षय जब मकार मकार का क्षीन होने के बाद क्या हो गया बीज भाव का एक क्षय हो गया तो बचा क्या नाद बचता है आ, उ, म, अऊ उ कार्य है म कारण बीज है पहले बच बीज भाव है फल भाव है और वो फल कहा था म, बीज। ये बीज फल भाव छीन हो गए खत्म हो गया तब क्या बचेगा अमात्र, ओंकारे अमात्र ओंकारे अमात्र ओंकार है उसको आप प्रदान करके ध्यान करोगे तो गतिर नित्य तो। कहीं भी आने जाने का किसी भी प्रकार का भी गति उसे प्राप्त नहीं होगा यही इसका अर्थ है इसको समझाया बड़ा सुंदर ढंग से आनंद देखिए स्थूल प्रपंच जागृतम विश्वचित तृतम अकार स्थूल प्रपंच जागृत अवस्था और विश्व प्रपंच मत तीर्म पूरा उतर भाव आते पूर्व पूर जो चीज है लय जब होता है तो उत्तरोत्तर तो तो तो भाव को प्राप्त होती जाता है तो अपनी तीन विषय विशे, विशेषणों से विशिष्ट होगा वह मिलकर के कहा जाएगा उमात्रा में और अ से विशिष्ट और ऊ के अपनी जो उपाधि है उन से विशिष्ट होकर वो कहा जाएगा मे चला जाएगा और मी अपनी उपाधि से विशिष्ट और ऊ का जो भी था सारी चीज लेकर के अमात्र भाव में खत्म हो जाएगा तत्रापि इसलिए तथा तद सर्व ओंकार मात्र ओमेण प्रतिबंधम जिस प्रकार से ये सारी चीज लिखे सर्व ओंकार सब कुछ ओंकार मात्र ही है ऐसा ध्यान करके जो सिद्ध पुरुष है वो तो क्या निर्णय ले रहा है यद एवं कालम ओमेण प्रतिबंधम जो इतने देर तक में क्या थाम था और कुछ नहीं था में न विशुद न तेजस न प्राग्ञ था मैं क्या था मैं केवल इतने देर तक एतालम ओम इतनी रूपे न प्रतिपन्न अतएव तत्परिशुम ब्रह्म और वो जो ओम का स्वरूप है जो मैंने ध्यान काल में प्राप्त किया हूं वह परिशुद्ध है वह है आचार्य उपदेश समुत्थ सम्य ज्ञान इस प्रकार से आचार्य उपदेश समुत्पन्न सम्य ज्ञान के द्वारा पूर्वक्त सर्व विभाग निमित्त अज्ञान से मकारत्व क्षय पूर्वक्त सकल विभागों का निमित्त कारण कह था अज्ञान क्या है मकार मकारत्व गृहित क्षय पूर्व जब क्षय हो जाता है अमात्र वच अमात्र क्या है ब्रह्म शुद्ध परिवित ब्रम रूप विशुद्ध होने से एक ही एक ही भूत हो फल मिलेगा जब परिच्छेद परिच्छेद हो गया तब तो गति मैंने फल प्राप्ति नाम की चीज नहीं रहेगी प्रत्येक चैतन्य का त्रिमात्र के, के द्वारा ओंकार के द्वारा के द्वारा ओंकार निरिच्चित है ओंकार का जो निर्वचन किया गया था उसका पर के साथ ऐक्य मात्रादिश्रुति से विवक्षित जो बात है उसको अवतरित करने के लिए अगला मंत्र को आरम्भ करते हैं कि उपरिषद मंत्र आया फिर दोबारा बारा कदम हो गया फिर तो मंत्र आया अमात्रतुर्थ अव्यवहार्य प्रपंचोपोद्यात्म आनंद वेद जो मात्रा रहित जो अमात्र बने मात्रा रहित ओंकार है चतुर्थ वात स्वरूप है वात्म वा। आगे लिखा है वो वह इसीलिए अव्यवहार है मन वाणी आदि के अविषय होने से वह व्यवहार है वह व्यवहार ही नहीं है जहां व्यवहार रहेगा चाहे स्थूल प्रपंच हो चाहे सूक्ष्म प्रपंच हो चाहे करण प्रपंच प्रपंच तो रहेगा जब व्यवहार है तो किसी प्रकार का भी और ये अव्यवहार्य होने के आते प्रपंच उपशम हा जिस कोई प्रपंच है नहीं तो दुख है नहीं शिव कल्याण है। स्वरूप वह यह व्यक्ति व्यक्ति जो इस रूप से जानता इस इसम को मही करके आत्मा यह करके वह अपने आत्मा में भरी प्रकार से आत्मना शुद्ध करण के द्वारा अपनी ही आत्मा में भरी प्रकाशति प्रवेश कर जाता है, नहीं है। मंत्र सामान्य अर्थ हो स्वत्र की, की विपत्ति करके बता रहे मात्रा जिसका नहीं होता है उसको हम क्या करवाते अमात्र किसका विशेषण है ओंकार का विशेषण है ओंकार चतुर्थ वही चौथा है इसीलिए कठोर प्रश्न क्या यही पर का भी आलम अपर का भी पर ब्रह्म का भी नहीं है अमात्र दृष्टिया और अपर ब्रह्म भी का भी आलंबन है मात्र अव इन मातृ चतुर्था केवलो के आत्मा अभिधान अभिधेय रूपयोग इसलिए अभिधान वाक स्वयं व्याख्या करते हैं अभिधान अभिधेयोग का मतलब क्या है वांग मनसे योग। अभिधान क्या है वाक अभिधेय क्या है मन क्योंकि चित्त से अतिरिक्त कोई वस्तु वास्तव बाहर नहीं है अजातवाद में क्या है अजातवाद में वास्तव बाहर कोई जगत नाम कोई चीज ही नहीं है जो कुछ भी है वो तो आप यह मन है आपका वाणी जो बोल रही है शब्द और वाणी बोलने का और मन के तरह ग्रहण की तरह मन ही इसलिए अविधेय है वाणी ही है है और मन है। इसे करता भाव से अभिधाष्य मान के चित्त से भिन्न कोई अर्थ का सिद्धि सिद्धिक हम मानते नहीं है इस अर्था भाव को हम भविष्य में कथन करने वाले हैं तयोर तो मूल अज्ञान चिनता। क्योंकि ये दोनों ही मूल अज्ञान का नष्ट होने पर मूला विद्या का है। होने पर नष्ट होगा विद्या को भी इसलिए दिया ना एक मूलाविद्या और तुलाविद्या मूल अज्ञान और तुल अज्ञान बाद एक ही चीजें तूल अज्ञान का नष्ट होने पर जो ज्ञान होता है उसकी भी स्मृति हो सकती है यही होता है जैसे रज्जु में एक अविद्या थी उस अविद्या से मुझे सर्व दिखा लेकिन उस अविद्या नष्ट हो गई प्रकाश आपने डाला सब कुछ डाला तो हमें रज्जु का ज्ञान हो गया रज्जु का ज्ञान होने का मतलब क्या रज्जु का आवरणात्मक अविद्या खत्म हो गई जब रज्जु की आवरणात्मक खत्म हो गई तब आकर रज्जु का ज्ञान तो हो गया तो हो गया लेकिन दोबारा उस रज्जू में नहीं होगी क्या हो सकती है वो लेकिन मूला विद्या मूला ज्ञान होकर जो ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ज्ञान उसकी स्मृति एक बार हो जाए एक बार हो जाए उसके बाद विस्मृति कभी जानकर आंध्र कर मूल ज्ञान के क्षय हो जाने के कारण से णी मन सा कुछ नष्ट हो गया है अतएव तादृश ब्रह्म में क्या कहते हैं आत्मा को अव्यवहार्य है होने से आत्मा कोई कह सकता है नहीं नास्ती ना? जब व्यवहार योग्य नहीं है घटपटाजी जैसा है कहते हैं हम उसको जब व्यवहार योग्य नहीं है जैसे खपुष पे क्या कह उसको नहीं है यदि आत्मा भी अव्यवहारेत तो कोई क्या शक्ति आत्मास्ती खपुषवत्ता हनुमान करेंगे झट आत्मा शून्य नो अव्यवहार्य दृष्टान सेवास् खपुपंद पंद्या के अव्यवहार्य नव ना रात व्यवहार व्यवहार्य तो बिना यह अनुमान कर दिया तो सिद्धांत तो नहीं, नहीं, नहीं। प्रपंच उप ये जो प्रपंच था इसका उपशम कहा हुआ कोई अधिष्ठान में तो हुआ होगा अधिष्ठान को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा बिना अधिष्ठान का भ्रांति गल्लाई खत्म होगी कैसे होगी भ्रांति हुई तो कहाँ हुई कोई अधिष्ठान में हुई होगी भ्रांति मिठी तो कैसे मिठी कोई अधिष्ठान का ध्यान से मिठा होगा हुआ अधिष्ठान कौन वो नहीं है कहानी सिद्धन भाव में होगा कि भ्रांति इसलिए प्रपंच करता है अव्यवहार होता हुआ इस प्रपंच को तो मानना ही पड़ेगा तो विकार जात का विनाश अवधि आत्मा का अवशेष आत्मा का अवशिष्ट रूप मानना पड़ेगा अति अनुमान खंडित हो जाता है आत्मा अस्ति आत्मा अस्थि क्यों विकारात्मक प्रपंच भ्रमावधि विकारात्मक जो प्रपंच के भ्रम का अवधि होने से ये विनाश का अवधि होने से अधिष्ठान होने से हित्व बन जाएगी उसके खिलाफ सब प्रतिपक्ष हो गया वह वा आत्मा नास्ती अव्यवहारित दिया हम कहते हैं आत्मा अस्ति क्यों विकारात्मक प्रपंच अवधि विकार प्रपंच प्रपंच भ्रम अधिष्ठान रज्जु सर्प का अधिष्ठान विकारभूत रज्जु सर्प प्रतिभाष है उसके अवधि उसका उस भ्रम का अधिष्ठान रूपा रज्जु के समान खंडन हो गया प्रपंच उपशम श कहते ठीक है मान भी लिया उस अधिष्ठान ऐसा अधिष्ठान को जानने से क्या मिलेगा हमको तो शिव तुम तो आनंद रूप हो जाओगे भाई आनंद ही आनंद रूप हो जाओगे तो आनंद ही आनंद रूप है शिव कह दिया अतए आपको घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे जगह पहुंच रहे हैं हम जहां कोई दुखी दुख, दुख ऐसा भी बात नहीं ना क्या कुछ भी नहीं है तुम्हें बेकार है जाना ऐसे प्राप्त करना ऐसा कहते शिव शिव से तत्पर्य आनंद रूप है आनंद, आनंद कैसा रहेगा भाई इसलिए वह आनंद रूपता रहेगी और कभी भी आपको लेश लेकिन के बाद क्यों अद्वैता द्वैत में ही तो दुख होगा द्वैत में ही भय है वो तो अद्वैत शिवो अद्वैत अतृत्ता इसलिए वह संवृत्त इसलिए ओंकार जो तुर है जो कहता कुछ सम्हार करते हुए कहते एवं एवं से कहा था ओंकार त्रिमात्र त्रिपाद वो इसलिए यथोक्त विज्ञान वाला पुरुष के द्वारा प्रयुक्त जो ओंकार था तीन मात्रा है जिसका और तीन पाद है जिसका वह आत्मा ही है और कोई दूसरा नहीं है अतएव संविशति आत्मना स्व पार्थि आत्मा वेद इसे जो कोई पुरुष ऐसा अनुभव करता है जानता है और उपास करके ग्रहण करता है वह व्यक्ति अपने से अपना ही जो पारमार्थिक स्वरूप था उसको वह प्राप्त कर लेता है परमार्थदर्शी ब्रमित तृतीय बीज भाव द्वारा आत्मा न पुनर्जा तुर्य से जो परमार्थदर्शी है वह तो उसने क्या कर दिया स्वर्ग प्रतिष्ठित होने से वो जो तीसरा था मात्रा तो क्या था वो बीज भाव उसको उसने इस ध्यान के रूपी अपने स्वरूप ज्ञान के द्वारा दग जला दिया आत्मान प्रविष्टा और अपने स्वरूप प्रवेश हो गया इसीलिए न पुनर्जय थे अब दोबरा पैदा नहीं होगा क्योंकि होता तो भी वहां से, से दोबरा उत्पन्न नहीं होगा नहीं रज सर्पे के रज्जाम प्रविष्ट सर्प बुद्धि संस्कार पुनः पूर्व तद विवेक के नाम उत्था थी <coughs> जु सर्प और विवेक रज्जु और सर्प जब भ्रांति हुई थी उसको अलग अलग करके आपने जान लिया तो रज्जाम रज्जवा और रज्जु के साथ कहा प्रवेश हो गया सर्प रजु में प्रविष्ट हो गया बुद्धि संस्कार पुनः पूर्वत उत्था बुद्धि में विदिमा संस्कार की वजह से वह दोबारा उत्पन्न नहीं होगा नहीं उत्था होगा पुनः पूर्व नहीं उत्थी तब विवेक उसी प्रकार विवेकियों में समझो हम इतना दृष्टान से तात्पर्य दोबारा नहीं होता में क्या नहीं है नामे? तूल अज्ञान का नष्ट हुआ है और दास्तांत में मूल ज्ञान नष्ट हुआ इसीलिए विवेक स्मृति जब तक नहीं होगी विवेक का विस्मृति जब तक नहीं होगी तब तक तो में दोबारा दिखेगा, है ना? लेकिन विवेक का विस्मृति हो जाए जो हुआ था, ना सर्प सर्प, ये जो विवेक हुआ था इसकी विस्मृति यदि हो, तो हो।, हो सकती है क्योंकि वह केवल तूला अविद्या नष्ट हुई थी मूलाविद्या एक बार विवेक जगने के बाद उस विवेक का विस्मृति नहीं होती है दृष्टान्तर समझना कारण क्या है यह मूल अज्ञान ही नष्ट हो चुका इनका तो प्रतिपन्न साधक नागामी मात्रा पादना चुप्त सामान्य विधाम यथावत उपास मन ब्रह्म प्रतिपत्ति आलंबनी क्या, क्या मतलब है भाज इसलिए कहना चाहते हैं यदि अविवेक कर ले थोड़ा सा आदमी अप्रदान न करें उदान न करे करें मदान न करे किन तीनों को लेकर के ध्यान करता हुआ। तुरी पर है टिक जाए नाग पर टिक जाए तो अवश्य वह भी ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है कौन मंद मध्यम भी मंद मध्यमिधियाम प्रतिपन्न साध भावानाम जो साध भाव को प्राप्त हुए हैं और सन्मार्ग लेकिन प्राप्त हुआ सन्मार्ग को छोड़ दिया सन्मार्ग भी है वो सन्यास ना सन्यासी चलो चकृत सामान्य विधान मात्रा और पादों का जो प्रसिद्ध सादृशता बताई गई है आदित्य ना उत्कर्षत्व उभयत्व मित्व और लयित्व ये सामान्यता बताई गई उनको लेकर के ओंकार यथावत विधि के अनुसार ओंकार अवश्य ही आलम्बन होता है उत्तमाधिकारी कार का है उत्तम अधिकारी नाम ओंकार द्वारा प्रशुद्ध ब्रह्मत्म के विधान अपन लक्षण फलम उत्तम जो उत्तमाधिकारी है उनको तो ओंकार द्वारा पर शुद्ध के विज्ञान होकर के उनको तो फल मिलेगी और अन्य को क्या मिलेगा इदानी ने ने ब्रह्म ब्रह्म के दौर में फल प्राप्ति कैसे होगी ऐसा आशंक्रह उनको भी मिलेगा ते क्रम मुक्ति अविरुद्धा देखो उनको क्या मिलेगा नहीं मुक्ति क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति नहीं मिल सकती इसमें अपना प्रमाण रूपण दे रहे हैं तीसरी जो प्रकरण का है तारा प्रकरण पटना प्रकरण चल रहा है में तीसरा प्रकरण आएगा आपको उस प्रकरण में कहेंगे देखो तथा चवक्षति मध्यमोत्कृष्ट दृष्ट तीसरे प्रकरण का सोलहवी कारिका है आपको एक पेज में मिलेगा वो एक हमारे पुस्तक के अनुसार पुराने पुस्तक के अनुसार वह स्पष्ट किया जाएगा